काल जो सूत्र होते थे लिखो कल लाइन देने का अभ्यास करो देखते समय लाइन चलेगा महा या सा क्या होगा ठीक है क्या है मात मुलिंगे तो नहीं गए एक करना पड़ेगा <laughs> क्या है विग्रह ऐसा विग्रह से तो नहीं तो अलोक पीछे है पहले लौक्य विग्रह निश्चय हो हैं देखो ये पहले लौक्य विग्रह ठीक हो फिर अलोक्य करना सूद पीछे आएगा महत यशो वो तो ही कहता है क्या कहा तो वही चल रहा है वही ठीक है क्या, क्या? महत यशो ये कहाँ क्या रूपये महत्ता महान जसो या यसो या यशो क्या बोला जो से बोलो हाँ ठीक है वही जो कहा ठीक है महत यसो यस्य यशो यस अलौकी कैसे होगा यशस्ु उसे तो महा यशाह किसे मनी यशा नहीं ऋतु विसर्ग हो गया आपके <laughs> सुभदाध कुछ नहीं महायशा में कहो शोभदा दो अत्वसंत से पहले उपदा का कौन नहीं तो विश्वजन से आदि कहाँ प्राप्त है महायशस्व में लगेगा महायशा में विसर्जन से कुपकुप से कुछ प्राप्त है महायशा में अत्वसंत दीर्घ ऋतुविसर्ग तो है राज दंता दिशु परम, दंता परम। ये कुछ जिनको पूर्व में प्रयोग करना चाहिए उनको परम में प्रयोग किया जाए ये पूर्व पूर्व प्रयोग आरम परम स राजानो ये विग्रह है समाज से सूत्र से होगा कैसे तो द्वंद्व नहीं ये ष्टी तत्वी यहाँ द्वंद्व के अंदर आ गया है उसको देखकर नहीं करना चाहते होगा के विग्रह बोलो के विग्रह में क्या बनेगा बोलो कठिन है ना राजन सु राजानो लेखा है राजन है आम राजन सुम राजानो तो के लौक विग्रह देखने के बाद अलौक्य करने के लिए जहाँ का रूप हो वहां का बोला प्रत्येक बोला राजा अनु कहाँ का रूप है ष्टी अंत का या पंचमी अंत का प्रथम अंत प्रथमा हाँ भोजन तो क्या है प्रत्यय है कुछ राजन जस दंत आम राजन जस ये अलोक विज्ञा होगा समाज के सूत्र से होगा षष्ठी षी सूत्र से समाज करेंगे तो उपसर्जन संज्ञा किसकी होगी हैं दोनों ने दोनों कैसे सूत्र में प्रतिमा तो कौन है ष्ठी ष्टंत तो जो होगा इसमें षट्यंत्र तो कौन हो राज अनुम ष्ट है क्या दंता नट्यंत है तो उसके ऊपर उपसर्जन संज्ञान से उपसर्जन पूर्व होना चाहिए दंत पूर्व निपात होना चाहिए किंतु ये सूत्र राज दंतादि सुपरम पूर्व प्रयोग आरम दंत शब्द का परम प्रयोग होगा तो राजन जस दंत आम ये समाज सुन क्या सुपधातु लोप हो जाएगा राज दंत बनिया राजन के नकार का लोप हो जाएगा न लोप प्रापदी का अंत संज्ञा गया न का लोप कैसे होगा पद संज्ञा तो प्रत्ये लोग अंतर्वतन महान करके पदसंज्ञा संज्ञा नकार का लोप हो गया राजदंत आगे जस आया राजद धर्मादिस्वियम ये जो राजदंतादि सुपरम ये यदि नहीं होता सूत्र तो राजदंता नहीं होकर के क्या होना चाहिए दंत राजना होता धर्मादिस्वी मन से क्या है पूर्व प्रयोग पर में होगा कभी पर पूर्व पूर्व में होगा अर्थधर्मौ अर्थश्चर्मश्च किस सूत्र समाज से होगा चार थे द्वंद्व अर्थश्चर्मश्च इसमें अर्थ और धर्म में पूर्व पर आगे पीछे हो सकता है धर्म से अर्थस् धर्माथ भी हो सकता है अर्थधर्मो भी हो सकता है ये नियम नहीं अर्थधर्मो धर्मा इत्यादि अंत आदिश्च आदिश अंत आद्यंत टकित सूत्र में है शब्द है अंतादि में अंतादि भी बनेगा आध्यों भी बनेगा अंतादि आद्य कामार्थो इस प्रकार काम से अर्थ से काम अर्थ काम ये बनेगा द्वंद घी द्वंद घी संज पूर्व सी संज्ञे में सामस हे संज्ञे में स हाँ कोई इधर वाले बोलो घी संज्ञा में कैसे विग्रह होगा चार थे दंदा हो जाएगा षष्ठी हाँ, समास हो जाएगा क्या है घी संज्ञम घी संज्ञा य बहुब्री समास है जहाँ संज्ञा में आता कितने बार आता है घी संज्ञा यश्य तथ घी संज्ञम ये लौकीिक विग्रह हो गया घी संज्ञा यस्य अलौक्य वह बताओ बाले बाले ये लाइन वाले प्रथम लाइन ये लाइन वाले बोलो घी संज्ञा ऐसे अलौक्य हो अलौक्य अलौक्य क्या होगा घी घी सू संज्ञा सू, ठीक है हाँ घी सू संज्ञा सू, समाज की सूत्र से होगा हाँ देखो हाँ ने एक काम अन्य पदार्थ समास हो जाएगा? घी संज्ञा संज्ञा में आकर कहाँ गया क्या कहते हो गोस्त्र प्रसन्न हो जाएगा घी संज्ञान घी संज्ञा द्वन्द्वे घी संज्ञा पूर्व से याद हरिश्च हरष्य ऐसे में घी संज्ञा कौन है हरि किस सूत्र से घी संज्ञा होती तो हरिश्च हरि हरिहर हर हरि नहीं होता हरि हर प्रयोग होता है अजाद्यदंत द्वंद पूर्व सैत अजादिहोरद्तोर अजाद्यदंत कितने पदे एक पदे दो करेंगे तो हो गया एक पद अजादि बहुवृषमासी अज आदि तजादी अंतम से तदंत अजादि चंन्त चे अजादि अदंतम, अदंतम समाह आदि में अच हो में अहो तो ऐसा जो शब्द पूर्व प्रयोग होगा ईसा कृष्ण हो ईश्च कृष्ण समास के सूत्र से होगा चार द्वंद्व हो जाएगा इसमें घी संज्ञा कौन है एक तो घी संज्ञा ईस है या कृष्ण नहीं क्यों नहीं ई क्यों हुआ कृष्ण क्यों नहीं होगा अच्छा ई इसमें है घी संज्ञा है ना कृष्ण घी संज्ञा घी संज्ञा नहीं है तो द्वंद्व घी नहीं लगेगा यहाँ अजाध्यधंतम इसमें आजाद शब्द कोई है कौन है किंतु अदंत है क्या अदंत है कौन दोनों है दोनों अदंत है तो अजाध्यदंत एक है कौन है इस पूरा निपात हुआ ये ईश कृष्ण दिवचन ईशा कृष्ण वो अच्छा एक इंद्रश्च अग्निश्च्र और अग्नि में द्वंद्व करेंगे अभी इंद्र अग्नि में घी संज्ञा कोई है कौन है अग्नि और जाल अजाज अदंत कौन है, है? इंद्र और अग्नि में अजादी अदंत कौन है इंद्र अग्नि नहीं अग्नि हाँ अजादी अदंतम अजादी द्वन है अजंत द्वन है कि अदंत कौन अदंत है इंद्र तो घी संज्ञा किस में है देखो द्वंद्वे घी यदि सूत्र लगेगा तो किसके पहले पुरानिपात होना चाहिए अग्नि को होना चाहिए और अजाध्य दंत लगेगा तो पुरानिपात किसको होगा इंद्र को होगा अभी दोनों में पर कौन है अजा क्या हाँ घंता अजा दे प्रतिषेध है न घअंत के अजाद पुरानिपात होगा इंद्र आगे इंद्र से अग्निशैदे अग्नि अल्पाच तरम अल्पत तरम अल्पाच अल्प अच्छा अल्पा अल्प अच्छा यिन अल्पसंख्यक जी शब्द में हुआ अल्पाच हुआ उसके बाद तरप कर दिया उसद अपेक्षा इस दसमा नहीं दिवचन विभज्य हो पद तरब अल्पतर अच जिसमें होगा उसका पूर्व निपात होगा शिवश्च के शवश्च इसमें घी संज्ञा कौन है कोई नहीं अजाध्यदंत कौन है हैं शिव हैं दोनों तो अदंत है अजाध्यदंत शिव है कोई नहीं है इसलिए यहाँ लगेगा अल्पाच तरम अल्पतर अच जिसमें हो दोनों में अच बराबर है किसमें अल्पतर है शिव का पूर्ण निपात होगा शिव के सब पिता, पिता मात्रा पिता क्या भी होती है प्रथम एक वचन और तृतीया बहुजन बहुजन हाँ तृतीया एक वचन मात्रा सह उक्त पिता वा शिष्यते मातृश माता के साथ यदि पिता कहेंगे पिता वा शिष्य थे पिता ही श्रेष्ठ रहेगा स्वरूपाणा में एक श्रेष्ठ के होता है माता च पिता तो विकल्प से पिता ही श्रेष्ठ रहेगा मातृ माता च पिता च विग्रह हो गया लौकिक विग्रह अलौकिक विग्रह हो गया मातृ सु पितृ सु पिता मात्रा सूत्र से एक श्रेष्ठ हो जाएगा पिता रहेगा केवल पितृ रह जाएगा माता नहीं रहेगा पितृ के आगे आओ आ जाएगा पितृ अगेरे आओ पितृ के औने पर क्या सूत्र लगेगा पितरु कैसे मन जाएगा माया सूत्र ऋतु तो गीसार नाम स्थान है हो गुण उरण उ प्रो करके यहाँ माता से पिता से अच्छे पितरु पितरों का थे क्या दो पिता माता च चा, पिता चिति पितरो एक पक्ष में स्वरूप पिता वा शिष्य थे जहाँ एक से नहीं होगा दोनों रहेगा मातृशु पितृशु दोनों रहेगा दोनों रहने पर अब इसको पुरा निपात किसको करेंगे एक है वार्तिक अभ्यर्तम भारती के इसमें नहीं अभ्यर्तम च अभ्यर्थ है जो पूज्य श्रेष्ठ है उसको पूर्व निपात करना माता पिता में श्रेष्ठ कौन है माता है माता के पूज्य तो पिता है किंतु पुत्र के लिए माता अधिक पूज्य है तो माता का पूर्व निपात होगा मातृशु पितृष् चार से द्वंद्व सुपदात लोप हो गया लोप होने के बाद आनंद ऋतु द्वंद्व के सूत्र है आनंग ऋतु द्वंद्वे द्वंद्व में रीत को आनंग होता है मातृ के रीत को आनंग हो जाएगा आनंग करेगा आन आनंद का रहेगा आन के लिए मातान अगर पितर पित्री है ना हो जाए मात माता पितरी औ माता पितरो माता पितरो भी बनेगा पितरो भी बनेगा माता पितरो इसका विग्रह क्या होगा माता च पिता च लवके विग्रह माता पितरों में लवके विग्रह क्या है माता च पिता च और पितरों में क्या विग्रह दोनों बराबर शु, शु, है लवके विग्रह दोनों बराबर है अलौके विग्रह बराबर है मातृ सु पितृशु समास हुआ इसमें माता च पिता माता पितरों में समास हुआ और पितरों में एक से सो हो गया पिता मात्र सूत्र है इसमें एक है अभ्य रितमच सूत्र से पूर्ण निपात हुआ आनंद ऋतु द्वंद से मातृ के अधिकार आनंद हो गया प्राणी तूर्य सेनांगा ये द्वंद्व समास में एक बत होता है समार में तो एक होता है प्राणी तूर्य सेनांगा द्वंद्व ऐसा द्वंद्व एक पानी बोलो ऐसा ऐसा मतलब सेनांगाना प्राणी तूर्य सेनां तुर्य सेना इसमें द्वंद्व करके तेसाम अंगानी प्राणी तुरसेनांगानी तेसाँ प्राणीतुर सेनांगाना प्राणी अंगाना तूर्यांगाना सेनांगा प्राणी च पाद च समाह हो जाएगा द्वंद्व चार ते द्वंद्व ये प्राणी के अंग होने से एक बता हो गया पाणीपादम समाह द्वंद्व हो गया तूर्य बाध्यसबंधी अंगिक मारदंगिक वैनिकक मृदंगवादन शिपम वेणुवादन शिपम से ठक् प्रतिहूता है त्रिपणुव तदर्श मृदंग बजाने जिसके है शिप वेणु वंशीभ मदंगिक वैनिकक द्वंद हो गया एक हो गया द्वंद्वश प्राणीतुर्यसे मदंगिक वैणवीक रथी का आश्वारोम रथी का आश्रो रथिक अश्वारोह से ये द्वंद्व समाध तो सेना अंग है बहुवचन होने पर रथिक आश्चर्य अस्वारोहश्य हो तो भी एक बत हो जाएगा रथी का आश्वारोम ये सेना अंग है ये एक बत करने के लिए यहाँ दे दिया सूत्र रथी का आश्वारोह में समा से है किस सूत्र से चार्थ द्वंद्व द्वंद्व चुदसंताह वर्गंता दश दसहांहांता समारे तीन पद हैं चु दहांता द्वन्द्वात् चूहे चवर्ग अवर्ण सूत्र से चव्रगा द, द, द अंत में हो स अंत में ह अंत में हो, हो। चवृगाता दशहंता च दशहांत क्या माल में है दशाहता च ये द्वंद्व करके अस्शात तस्मा दशाता <laughs> दस में द्वंद्व करके अंत के साथ बौगरी करना दसहाँ या दशात दशात शब्द दशाता द्वंदवात दशहता दशात द्वंद्व तस्मा टच हो जाएगा द्वंदवात टच सैत समारे तो द्वंद्व समास के अंत में क्या क्या होने से ये टच करेगा च वर्ग हो द हो स हो, हो। दिन के लिए वाक् क्या विग्रह हुआ वाक्च इसका अलौक्य विग्रह लेकर दिखाओ बोलना नहीं कोई <coughs> सत्य जाएगा। क्या विग्रह है आपने देखा है क्या ये अलग अलग बुलाने पर तुरंत ला देखा ना चाहिए देखने वाले बहुत ही देखा है तो में आ, है क्या नहीं। है नहीं पता नहीं लेकर काट दे हाँ वाच सु सु्वक नहीं त्वच सु सुात शब्द है वाच सु त्वच सु समास किस सूत्र से होगा हमारे में चार थे द्वंद्व समास समय पर द्वंद्वाचद संता समाह समार समाह टच हो गया सुपधातु लोप हो जाएगा वाक वाक के चकर चो कुछ हो जाता है पद संज्ञा है क हो जाएगा और वाक त्वचम बन गया त्व त्वक्ष, त्वक्सम यहाँ आलोक्य विग्रह क्या होगा इधर बारे में लोग ज में आलोक्य विग्रहच चकारांत आगे स्रज तवक्च सुज सु जकार च वर्ग अंत में अ हो गया ट्व तक स्रजम समाहवत हो गया समी दृषद समी चुषद् चृषद दकाराते ही दंता चु दसा समाह दंत में तो टच हो गया समिद्री सदम अपन सहे समारे वाक् त्विषम वाक् त्विषम वाक्स यहाँ त्विष त्विट नहीं त्विश वाक् वाक्ट च लौक्य विग्रह क्या कहेंगे वाक्ट चलौक विग्रह वाच सु अहोजैया तुचुदसंता दंत शांत हो गया वाक्तुम छत्रोपान में छत्र उपानौ चु उपान समहार द्वंद्व हो जाएगा अक टच हो गया छत्रोपान समहारे किृ शरद शरद सरदस्य सरदस्य ह हाँ सरच सरच प्राविशरच प्रावृश सुरद सु द्वंद्व समास हो गया दकारांत भी है किंतु समाह द्वंद्व नहीं समाह नहीं से टॉच नहीं हुआ तो शरद प्राबुड़ शरद और में प्ररदो बन गया टॉच होगा तो हो जाएगा किन्तु टॉच होता तो समाह होता तो एक वचन होता ये द्विवचन है प्राव शरदो द्वंद्व समास हुआ इति अथ सामसापूरबुदु पथ मनक्षे अनक्षे छेदगा न। ऋख पुर्धुर् पथिन शब्द ऐसे में द्वंद्व समास है आपच धूर्च धुस् पंथ द्वंद्व करने के बाद ऋख पंथा पंथान ते पथम अ अनक्षे न अक्षय अनक्ष तीन पदे अ एक लुप्ता प्रथमांत अनक्षेख पूर आप दूर पतिन ऋगा अंत आप में आपो हो पतिनो हो ऐसे जो समास समाश्य अप्रत्यय अप्रत्यय में समास होगा मालूम ये बिक्रो क्या होगा है क्या है बोलो हाँ कर्मधारे अ प्रत्यय अप्रत्यय अ आत्मक्रत्यय अच्छ प्रत्य अत्यय अप्रतय नए समास नहीं करना अरूप प्रत्यय अस्व प्रत्य प्रत्यह प्रत्यय अंताव सम किंतु अनक्षे अक्ष या धूस्त न अक्ष में जो धूश शब्द प्रयोग होता है इसे धुव अंत में हो तो नहीं होगा अन अक्षे अक्षर संबंधी में नहीं होगा अर्धर्च अर्धर्च के इसको क्या कहेंगे विग्रह कहेंगे अर्धर्च बोलो ये विग्रह है या अलौक्य विग्रह विग्रह है? है। <laughs> क्या है अर्धर्च वृत्ति है इसका विग्रह अलौक्य विग्रह क्या बनेगा <laughs> अर्ध नहीं है रिचो अर्ध अर्धम, रिचो अर्धम। रिच रिचो इंगर। रिच इंगर। अर्धम आलोक विवेश कैसे होगा रिच रिचो रिच इंग अर्ध समास सूत्र से होगा अर्धम न पूछ सक पूर्व निपात होगा अर्ध को समास हो जाएगा समासांत रिख पूरा पता माना चाहिए अप्रत्यय हो गया अर्ध रिच अलोप हो गया अर्धा अगर रिच है आधगुण हो गया अर्धर चर्ध में अ कहा से आया च में अ से आया हैं च रिच हलंत नहीं बोलो इतने में मारो नहीं रिच हलंत है अदंत है हलंत में अर्धर में अ कहा से आ गया ए सूत्र समासांतवा हुआ रिख पूर्ख पूुपता मानक्य सूत्र से रिक अंत में हे रिच रिच को रिक हो जाता है अर्ध सुच रिच का सूत्र में रिख दिया है रिच अंत में हे रिच अंत में हे तो अर्धा अ प्रत्युवा अर्ध रिच अर्ध सुस अतु प्रातिपति के लोप होने का तो अर्ध रिच अ रिंची में आ अमिल गया ऋंचा बन गया अर्ध के आगे री है या सुतल तो लगे आप आधगुणा लग गया पता चलता है कहाँ आधगुण किस, किस किस में लगा बोलो आधु गुण किस में लगा कहाँ आधगुण लगा यहाँ कैसे आधगुण लग गया मालूम होता आधगुण कैसे लगता है लेकर दिखाओ तो आधु गुणों किस में हुआ जल्दी किसको मालूम है लेको सब लोगों लेखो हाँ आधगुणों कैसे लग गया तो बड़ा कठिन है संधि प्रकरण क्या सूत्र यहाँ कैसे लग जाएगा अभी लिखो आधगुण सूत्र इसमें क्या कठिन जो नहीं दिखाते उनको भी दिखाना चाहिए इसमें कहा, कहा? अवन अच्छा तो पता नहीं चलता है आधुगुण की वृत्ति लेख में से कैसे होगा कहाँ लगा इसमें कि और री कहीं और अ कौन अच कौन है अर्ध में है अंत में और अपर में अच है क्या अच कौन इतने तो है इतने तो क्या कठिन है अर्ध में है अच री अच में आता है क्या अर्धगुण लगेगा क्या गुण होगा और अन पर होकर अर्धर चम अर्धर आगे क्या है विष्णुपुरम विष्णुपुरा है वृत्ति विग्रह होगा विष्णु हो पुह क्या बनेगा विष्णु हो पुह विष्णुगस पुरसु ऋख पुरब्ध में अप्र हो गया समाशांत सुपधा तुलोप हो गया विष्णुपुर अकार तो विष्णुपुर पुर विष्णुपुर पुरुष स्त्रीलिंग है किंतु पू विष्णुपुरम इच्छापुरम ये सोना नपुंसक होता है ब्रह्मपुरम इसे लोक लोका तो नपुंसक हो क्या विष्णुपुर परवलिंगम द्वंद्व तत्पुरतः तो स्त्रीलिंग होना था किंतु लौकिक लोक में नपुंसक प्रयोग होता है विष्णुपुरम विष्णुपुर सरह सर विमला आप यस्मिन बौब्रिय विमला जस विमल बिमला जस और आप जस विमला अग्रे जस अग्रे अप आपने अप अप्रतिव अप जस समाज के सूत्र से होगा अनेकम्य पदार्थे ऋग प्रोध प्रथा में अप आ गया अप्रत्यय हो गया सुपधातलोप हो गया विमला आगे आप विमलापम से विमला का प्रिया पुंभ से पुंभत हो जाएगा अकस्वण दीर्घ विमलाप प्रथमांत नपुंसक विमलापम सरह शुद्ध जल जिसमें सार में हो राजधुरा में ष्टी समाज से ही है धूह राजन गुर् सुख पुरुपथा मानस अप्रत्यय हो गया सुपधा तु लोप नहीं बताया राजन धूर राजन के न लोप हो जाएगा न लोप प्रातपद तस् राजधुर धूर्स लिंग हे अजादे तस्टाप हो गया राजधुरा अलग्ञाप दीर्घा से सु का अलोप हो गया राजधुरा राजभार अनक्ष कहा अक्षय संबंध में नहीं होगा अक्षस्य धू अक्ष यहाँ ऋ सूत्र से अप्रत्यय नहीं हुआ नही उनसे धुर शब्द रेफांत है अक्ष अक्षयधुर का सुहाने पर हो जाता है सुख अलंज्या पर लोप हो जाएगा रु वो रूप होता है दीर्घ ही का क्या सूत्र अरे भगवान रे बता दीर्घ दीर्घ हो जाएगा रेप पर विसर हो गया अक्षय धू बन जाएगा दृढ़ धूर् अक्षय दृढ़ा धूर यस्य अक्षय सक बैल गाड़ी में दो चक्र के बीच में रहता है दृढ़ा धूर यस्य अक्षस्य सक्ष दृढ़ धू दृढ़ सुधुर सुनेक्य पदार्थ यहाँ भी अक्षय संबंधी उनसे अप्रत्यय नहीं हुआ तो दृढ़ को हो जाएगा स्त्रिया पुंवत भाषित से दृढ़ धूर सुख का लोप हो जाएगा रूवरुपथा दीर्घ का धू रक्ष सखी पथ सखी पथें सख्यु पंथा सख्यु पंथा अलोक विग्रह कैसे होगा सखी सु सख्यु सखी प्राति क्या सखी है हैं ए सखीन नकारांते है ना हैं नकारांते है ना नहीं बोलो हाँ सखी गे आगे शु पंथान पंथा हाँ ठीक है पथिन सख्यु पंथा पंथा बनता है पंथा प्रथमांत बनता है सखी गस पथिन सुपथिन प्रातिपदिक है उसके बाद हो जाए रिख पुरोधपथा माना चाहिए से अप्रत्य हो जाएगा षष्टी समास होने के बाद सुपथा तुलोप हो गया पथिन के आगे अ है सखी पथिन अस्तधित स्त्रीलोप हो जाएगा सखी पथ बन गया प्रथमांत है सखी पथ रम्यपथो देश रम्या स देश रम्यपथ रम्य जस जनेक मन पदार्थे ऋक् प्रदृश अ प्रत्यो सुपुधा तो लोपो गया रम्य पथि अ नीतिलोप रम्यपथ सु च उत्तों के लिखया रम्यपथो देश अक्षनो अक्षणोद अक्षी शब्द का अक्षण बनता है अति दति सत्य अक्षण मन को जाता है अचक्षु पर्याद अक्षण समाशात दर्शन दृश्य तन्य नैति दर्शनम ल्यूट हो गया कारण में दर्शन होता है चक्षु अदर्शनात् तो अच्छु जो चक्षुवाचक नहीं हो अचक्ष पर्यात अक्षण अक्षी शब्द हो किंतु तो चक्षु पर्याय नहीं हो जो आपके आँख देखते हो चक्षु हो तो चक्षु है और कहें कहें चक्षु प्रयोग होता है वहाँ अक्षी शब्द है जो चक्षु पर्याय नहीं है समासांत तो हो जाएगा गवा अक्ष बनता है ये रोशनदानी मकान में बनाते उधर रोशनदानी गवाम अक्षी वो गो के अक्ष जैसे अक्षय नहीं है चक्षु नहीं है अक्ष जैसे गवाम अक्षय में गो आम अक्ष सु समास होगा ष्ठी समास यहाँ अक्षणों दर्शना सूत्र से असप्रत्यय हो गया अक्षर शब्द तो है यहाँ दर्शन चक्षु नहीं है अक्षर सदृश है तो अप्रत्यय हो गया यसे यसे चलोप हो जाएगा सुपधातलोप बन गया गो अक्षी और वहाँ हो जाएगा गो अक्षय होने पर अभंग हो जाएगा अभंग स्फोटा से गवा बन गया गो गवा क्यों रोशनदानी कहते हैं उपसर्गाध्वन उपसर्ग से पर अध्वन से आस अस्पृत्य हो जाएगा प्रगत अध्वानम् यहाँ बन जाएगा प्रादय अत्यादय के अंत्यादय तो अर्थ द्वितीय प्र अब आस अस्पृत्य हो जाएगा किस सूत्र से आस अस्पृत्य हो जाएगा अध्वन के नस्त धीरे टील पाएगा परम और अध्वन का आकर्षण दीर्घ प्रथमांत ही प्राध्व सु में सस्व रू होने के बाद हसी च से उत्त हो गया प्राद्वो रथ जो रथ रास्ता में चला प्राध्व न पूजनात् पूजनर्थात परेभ्य समासंता न स्यु सुराजा शोभन राजा शोभन राजा ये लौक विग्रह लौक विज सुजन सु राजन सु कुवती प्राधे समास हो जाएगा यहाँ राजा सख्यब प्राप्त था वो नहीं वग़ैरह न पूजन आदि हो गया सोभन राजा राजा के लिए सु दिया है पूजन प्रशंसा करने के लिए इसलिए समास निषेध हो गया सुपधा तुलोपन के बाद प्रातिपेद रहेगा सुराजन क्या प्रातिवेदिक अंत में न है हैं प्रथमांत बनेगा सुराजा सुराजा सुराजानाजान बनेगा भ्यामी क्या बनेगा भ्याम सुराज भ्याम अतिराजा में अति तो राजा अति राजन सु को समासे यहाँ राजा सखीव टच प्राप्त था उसका निषेध हो जाए न पूजनाथ टच नेह सुपात लोपने पर अतिराजन क्यार प्रतिपेदिक हुआ अतिराजन प्रथमांत है सर्वान चाह अति राजा अतिराजान अतिराजान बनेगा देवराज कैसे बनेगा देवाना राजा विग्रह कैसे होगा देवाना राजा अलोक विग्रह कैसे होगा देव आम राजन सु फिर क्या होगा बोलवा गई राजा शकुअ फिर सुपा तो हो गया अभी क्या बने गया देव राजन अ अस्तिलुप हो गया क्या प्रतिबद्ध है न देवराज देव भ्यामी क्या बनेगा राजा भ्याम राज अदंत बनी गया टच हो गया यहाँ जो है अदंत नहीं नकारांत है राज अभियान वहां हो गया राजा राजा अभियान बन जाएगा जैसे आया था दंत राज, राज दंता गया था राज दंत नहीं नेता